पहला प्रश्न जो आपसे मिल रहा है अहोभाग्य ऊर्जा का उठना फिर आगे आप सब कुछ जानते ही कृपया मार्गदर्शन करें रामपाल अहोभाव की इस दशा को रखना इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं अहोभाव से बड़ा कोई सेतु नहीं है परमात्मा से जोड़ने वाला जो कृतज्ञ है वह धन्यभागी है और जितने तुम कृतज्ञ होते चलोगे उतनी ही वर्षा सघन होगी अमृत की इस गणित को ठीक से हृदय में संभाल के रख लेना जितना धन्यवाद दे सकोगे उतना पाओगे शिकायत भूल के ना करना और ऐसा नहीं है कि शिकायत करने के अवसर न आएंगे मन की अपेक्षाएं बड़ी तो हर पल हर कदम पर शिकायतें उठाती ऐसा होना था नहीं हुआ जब भी ऐसा लगे की ऐसा होना था नहीं हुआ तभी स्मरण करना कि भूल होती क्योंकि शिकायत अवरोध बन जाती शिकायत का अर्थ हुआ कि तुम परमात्मा पर अपनी आकांक्षा आरोपित करना चाहते हो और ऐसा मत सोचना कि शिकायत तुमसे न होगी जीसस जैसे परम पुरुष से भी शिकायत हो गई थी आखिरी घड़ी में सोली पर लटके हुए एक क्षण को निकल गई थी पुकार आकाश की तरफ सिर उठा के जीसस ने कहा था हे प्रभु ये तू क्या दिखला रहा है सोचा नहीं होगा कि सूली लगी की, सोचा नहीं होगा कि परमात्मा इस तरह से असहाय छोड़ देगा पर प्रतक्षण अपनी गलती पहचान गए फिर आंखें झुका लिया और क्षमा मांगी और कहा तेरी मर्जी पूरी हो तू कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा और इतना ही फासला है अज्ञान और ज्ञान में इतना ही फासला है अंधेरे में और प्रकाश में इतना ही फासला है भटके हुए में और पहुंचे हुए में बस इतने से फासले में सारी घटना घट गई जरा सी कमी रह गई थी वह भी पूरी हो गई जो तेरी मर्जी हो अहो भाव को बनाए रखना उसकी तरफ से थोड़ा सा भी प्रकाश मिले नाचना मस्त होना ऊर्जा उठे धन्यवाद में बह जाना और उठेगी ऊर्जा और फूल खेलेंगे जितना तुम्हारा धन्यवाद का भाव बढ़ेगा उतने ही फूलों पर फूल खिलेंगे शुभ हो रहा है बस अहोभाव न चूके मेरी दृष्टि में है मेरे ख्याल में है जो तुम्हारे भीतर हो रहा है अकड़ना आ जाए बस वहीं चूक होती बड़ी से बड़ी चूक होती ऊर्जा उठने लगे भीतर ज्योति जलने लगे भीतर नाद सुनाई पड़ने लगे अहंकार पीछे के रास्ते से आकर पकड़ लेता अहंकार कहेगा देखो रामपाल तुम खास हुए अब तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो तुम सिद्ध हो अहंकार की चालबाजियों से बचना अहंकार अंत अंत तक पीछा करता है धन से ही नहीं अकड़ता पद से ही नहीं अकड़ता प्रार्थना से भी अकड़ जाता है ध्यान से भी अकड़ जाता है, और जहां अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो गए वहीं तुम विच्छिन हो गए टूट गई तुम्हारी जड़े परमात्मा से कौन सी उपलब्धियों से इन मुखर विश्रब्धियों से तार रसमाते उलझते बीन भी उन्मातनी सी सुख व्यथा आलोकतम चेतन अचेतन को भुलाती बच रही वर्जित स्वरों की रागनी अनुरागनी सी फूल तारों के, के भरे क्यों क्यों हुई कांतार में काली अमा चंद्राननी सी अमावस पूर्णिमा में बदलेगी कांटे फूल हो जाएंगे भीतर अद्भुत अपूर्व चमत्कार होंगे पर ध्यान रखना जरा भी अकड़ना है जितने भीतर चमत्कार होने लगे उतने तुम तरल हो जाना उतने विनम्र हो जाना उतने झुक जाना और जितने झुकोगे उतना पाओगे झुकते झुकते मिट जाना है मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख बीठा और ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वह विशिष्ट नहीं विशिष्ट है इसीलिए चेता रहा हूं विरल है इसीलिए चेता रहा हूं ऐसा दिखता है कौन धुनी अव्यक्त आवरण में लिप्टी उस नृत्यमय निर्वसन नटी के चरणों में उठती में जिसने मधुध्वनि निष्कंप सुनी किसने छुपाई वह रेखा जिसने वह बिंदु मुखी देखा ज्योति निनाद प्राचीर तले प्राणों की प्राणों से मन की ईट चुनी ऐसा दिखता है कौन धुनी विरल है घटना धुनी हो लगे रहे हो खोदते ही चले गए हो अब जलधार आने के करीब आ रही पहली झलके उतरनी शुरू हुई और अब खतरा है जिनके पास कोई आत्मिक अनुभव नहीं उनके पास गमाने को भी कुछ नहीं वे निश्चिंत रहे वे वेसुद्ध सोए वे घोले बेच के सोए कुछ हर जाने लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ आने लगे संपदा तब सावधान होना तब सजग सावचेत होना क्योंकि अब कुछ है जो खो सकता है जो ऊंचाइयों पर चले उसे बहुत ही जागरूक हो जाना चाहिए क्योंकि वहां से गिरेगा तो हड्डी पसलियां टूट जाएंगी चकनाचूर हो जाएगा जो सपाट भूमि पर चल रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं वो नशा करके भी चले तो चलेगा लेकिन अब तुम्हें जरा भी अस्मिता का नशा ना आए ने देखा ना हमारे पास एक शब्द है योग भ्रष्ट लेकिन तुमने भोग भ्रष्ट शब्द सुना भोगी को भ्रष्ट होने का उपाय नहीं इसलिए भोग भ्रष्ट जैसा शब्द नहीं भोगी सपाट जमीन पर चलता वहां से गिरी नहीं सकता योग भ्रष्ट कोई हो सकता है भोग भ्रष्ट क्या होगा योग ऊंचाइयों पर ले जाता है वहां से पतन संभव है आकाश में उड़ोगे तो गिर सकते हो इसलिए जितनी ऊंचाई बढ़े उतनी सजगता धन्य हो इस धन्यवाद को प्रकट करना अनेक अनेक रूपों में पर भूल के भी अनजान में में भी अचेतन में भी अस्मिता को मत उठने देना नैन मधुकर आज मेरे एक अनजानी किरण ने गुदगुदी में मचा दी फूट प्राणों से पड़ा गुंजन सवेरे ही सवेरे नैन मधुकर आज मेरे दूर की मधुगंध पागल प्यास प्राणों में जगाती विश्व बंधुन में लगाता फिर में लाख फेरे मधुकर आज मेरे ये पलक झप रही है, खुल रही हैं हैं हैं खुल पुतलियां है। कंटकों को कौन हेरे नैन मधुकर आज मेरे दूर कुंजों की कली मुझसे नैन मेरे न छीनो तुम न घेरे हो इन्हें पर है तुम्हारा रूप घेरे नैन मधुकर आज मेरे आंखें तुम्हारी भरने लगी हैं दूर के प्रकाश से पहली किरण आई है और कान तुम्हारे भरने लगे दूर की मधुर ध्वनि से पहली स्वर का संबंध हुआ है सुवास उठने लगी है। अभी बहुत होने को है यह कुछ भी नहीं है जो होने को है उसके मुकाबले इसलिए जितना हो उतना ही जानना अभी और होने को है तत्परता ना छोड़ देना खोदना बंद मत कर देना खुदाई जारी रहे ध्यान जारी रहे ठीक चल रहा है ठीक दिशा पकड़ ली बस इसी दिशा में नाक की सीध में चलते जाना